सहना वो सहन भुन सह वीर कर्वावहै तेजस्वीनस्त मिषा वह ओ शाति शांति, शांति, शांति। शिवरार्थी महानुभाव विवेक वैराग्य और अभ्यास की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारा जितना विवेक ज्ञान परिष्कृत होगा उतना ही हम इस साधना पथ पर ठीक ठीक आगे बढ़ सकते हैं यदि विवेक ठीक नहीं होगा ज्ञान ठीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम भटकते हुए दिखेंगे और विपरीत मार्ग को ठीक मार्ग मान करके चलने लग जाएंगे इसलिए साधना करने के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने सबसे प्रमुख साधन कहा है विवेक को महर्षि पतंजलि ने और महर्षि कपिल ने साधना परक ही अपने शास्त्र का प्रणय किया है बनाया है उस साधना परक शास्त्रों में महर्षि कपिल ने घोषणा की है ज्ञानात् मुक्ति न मुक्ति कर्म से होने वाली है न मुक्ति उपासना से होने वाली है मुक्ति होगी तो ज्ञान से होगी अर्थात ठीक ठीक विवेक से ही मुक्ति होने वाली है चाहे कितनी भी लंबी लंबी उपासनाएँ करता हो व्यक्ति बहुत सारे लोग मिलते हैं हम तो घंटों घंटों बैठते हैं मुक्ति का साधन वो नहीं है ऐसे ही बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि उपासना करने से क्या लाभ है अच्छे काम करो परोपकार करो श्रेष्ठ कर्म करो तो ऋषि ने उस कर्म को भी कहा है कि इस कर्म से भी केवल कर्म से भी मुक्ति नहीं होने वाली महर्षि का निर्देश है ठीक ठीक विवेक होगा ज्ञान होगा तो मुक्ति होगी विवेक कहते किसको हैं? विवेक कहते हैं ये जो शब्द बना है संस्कृत में धातु है विचलरी विचलि का अर्थ किया है महर्षि पतंजलि ने पृथक भावे महर्षि पाणिनि ने, ने इसका अर्थ किया विचली प्रथक भावे अर्थात विवेक वो है कि किसी भी चीज का प्रथक प्रथक ठीक ठीक ज्ञान हो जाना जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं का अलग अलग ज्ञान हो जाना ही विवेक है निश्चय हो जाना ही विवेक है अब हम देखेंगे कि कितनी वस्तुएं हैं कितनी वस्तुओं का हमें विवेक करना है ज्ञान करना है एक दृष्टि से देखेंगे तो हमारा सामर्थ्य बहुत कम है हम जीवात्माएं हैं जीवात्मा का सामर्थ्य ऋषियों ने लिखा है अल्पज्ञ है ये थोड़ा सा जानने वाला है इसकी ताकत ज्यादा नहीं है थोड़ा सामर्थ्य और संसार में पदार्थ अनंत हैं अनंत देखेंगे आप सुना है वैज्ञानिकों ने दस खरब आकाश गंगाए खोज निकाली दस खरब आकाश गंगाए और एक एक आकाश गंगा में सुनते हैं लाखों लाखों सूर्य हैं और एक एक सूर्य के पास हम एक एक पृथ्वी माने तो लाखों लाखों पृथ्वी और एक एक पृथ्वी के ऊपर हमारी कितनी छोटी पृथ्वी है इससे बड़ी बड़ी पृथ्विया भी हो सकती है उनके ऊपर कितने कितने प्राणी होंगे यहाँ मनुष्यों की दृष्टि से सात अरब मनुष्य रहते हैं किन्हीं और पृथ्वियों पर पता नहीं कितने अरबों खरबों मनुष्य रहते हों तो ज्ञान का जो विवेक का क्षेत्र है आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा कितना यदि हम एक एक बालू के कण का भी विवेक करने लग जाए तो ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा हम नहीं कर सकते इतना बड़ा ज्ञान देखने लगे कि माइक में क्या क्या प्रमाणों हैं, क्या क्या है ये कागज़ कैसे बना है ये क्या बना है ये पैर कैसे बना है एक एक वस्तु के ऊपर हम जीवन खपाने लग जाए ऋषियों ने कहा कि जीवात्मा का सामर्थ्य बहुत कम है और सामर्थ्य कम है तो सभी वस्तुओं का विवेक ये नहीं कर सकता नहीं कर सकता तो सीमित किया ऋषियों ने कितने का विवेक आवश्यक है जितने विवेक से इस जीवात्मा का मोक्ष हो जाए प्राय करके आपने शिविरों में सुना होगा मुख्य रूप से तीन वस्तुओं का विवेक करना आवश्यक है तीन वस्तुएं कौन सी प्रथम है ईश्वर दूसरा जीवात्मा और तीसरा प्रकृति ये संसार इन तीन का ठीक ठीक विवेक हो जाता है ठीक ठीक विवेक हो जाता है तो वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है इसमें थोड़ा सा ये देख ले ये जो विवेक होता है इस विवेक को करने वाला कौन है इस विवेक करने में साधन क्या बनते हैं और किसका विवेक करते हैं हम शास्त्रकार ने अपने शब्द अलग नाम दे करके रखे चार शब्दों का प्रयोग किया महर्षि गौतम ने प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमिति चार शब्द इन्हीं के हैं उनके अपने पारिभाषिक शब्द हैं उन्होंने प्रमाता कहा प्रमेय कहा प्रमाण कहा और प्रमिति कहा अर्थात इस विवेक का नाम एक प्रमिति है प्रमा है जो हमें ज्ञान होता है मार्सी गौतम उसको प्र, प्रमिति शब्द से द्योतित करते हैं कहते हैं और इस ज्ञान को जो करने वाला है करने वाला है उसका नाम दिया है प्रमाता जानने वाला जानने वाले को प्रमाता कहा है अर्थात जानने वाला कौन होगा हम जीवात्माएं होंगे जो ज्ञान रहा है वो प्रमाता और जो ज्ञान हमें हो रहा है वो प्रमिति जिसके द्वारा हम ज्ञान करते हैं जो साधन बनता है उन साधनों का नाम ऋषि की दृष्टि में प्रमाण होता है प्रमाण प्रमाण जो होते हैं ये प्रमाण साधन बनते हैं मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा आप मुझे देख रहे परस्पर देखने में प्रमाण क्या होगा प्रमाण साधन कारण ये आंख है हमारी इस आंख के द्वारा हम एक दूसरे को जान रहे हैं ये सामने आमने सामने बैठे हैं, ये जो साधन हुआ इसी का नाम प्रमाण है वैसे प्रमाण पारिभाषिक रूप में ऋषियों ने अलग खोले हैं उनकी भी चर्चा करेंगे तो हमारा एक हो गया प्रमाता एक हो गया प्रमीति एक हो गया प्रमेय प्रमाण प्रमाण की बात हुई जिसके द्वारा जानते हैं और चौथा है प्रमेय प्रमेय माने जिसको हम जान रहे हैं जिसको हम जानना चाहते हैं जान रहे हैं उसका नाम होता है प्रमेय जब हम अपने आप को जानना चाह रहे होते हैं जान रहे होते हैं उस समय हम स्वयं प्रमेय होते हैं स्वयं हम प्रमाता और प्रमेय खुद होते हैं जिस समय परमात्मा को हम जानना चाहते हैं जान रहे हैं उस समय परमात्मा प्रमेय है और हम प्रमाता है। अन्ने अन्ने हैं ऐसे ही अन्य अन्य जगह घटाते रहेंगे तो ये चार पारिभाषिक शब्द महर्षि गौतम ने दिए हैं न्याय दर्शन में और दर्शन में महर्षि गौतम ने जैसे ईश्वर जीव प्रकृति की बात कही है ईश्वर जीव प्रकृति ये प्रमेय हैं महर्षि गौतम ने बारह प्रमेय गिनाए हैं बारह उन बारह प्रमेयों को जो बारह चीजें जानने लायक हैं उन जानने लायक चीजों को इस कक्षा में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगी उनकी तो यहां हमने देखा प्रमाण अर्थात विवेक प्राप्त करने का साधन विवेक प्राप्त करने का साधन प्रमाण ही हो सकता है और यदि उन प्रमाणों का ठीक ठीक ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है कौन से प्रमाण हैं? उस प्रमाण का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं यदि उस प्रमाण का हमने ठीक प्रयोग नहीं किया तो परिणाम विपरीत कैसे आता है वो सारी जानकारियाँ करनी होती हैं साधक जो होता है ज्ञान पिपासु जो होता है मुमुक्षु व्यक्ति जो होता है वो फूक फूक करके कदम रखता है बहुत सावधानी पूर्वक चलता है ऋषि दयानंद जी ने इस ब्रह्म विद्या को बहुत सूक्ष्म विद्या कहा है नौवें सम उल्लास में आप पढ़ेंगे स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि ये ब्रह्म विद्या सबसे सूक्ष्म विद्या है और इस विद्या को ग्रहण करना है तो उतनी ही सावधानी भी रखनी पड़ेगी विद्या प्राप्ति के विवेक प्राप्ति के प्रकार क्या हैं विवेक प्राप्ति के प्रकार ऋषि दयानंद जी ने वही दिए हैं आगम काल प्रवचन काल स्वाध्याय काल आदि आदि वो चार प्रकार दिए हैं कह रहे हैं कि आगम काल अर्थात पहले सुनना हम ज्ञान प्राप्त अधिक से अधिक हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं इन पांच ज्ञान इंद्रियों में से सबसे अधिक यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किन इंद्रियों के द्वारा तो दो इंद्रियां हैं एक नेत्र दूसरा श्रोत्र इन दो इंद्रियों से हम संसार का सबसे अधिक ज्ञान करते हैं और यदि इन दोनों में भी तुलना की जाए तो दोनों में से आप देखेंगे स्रोत्र से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त होता है आंख का क्षेत्र भी बहुत कम रहता है हमारे पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता लगता लेकिन आप मेरे सामने हैं पीछे देख रहे हैं क्या है तो आप बोल करके मुझे ज्ञान करवा सकते हैं कान से तो स्रोत्र का विषय स्रोत्र हम ज्ञान प्राप्त करने में अधिक प्रयोग करते हैं अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए वेद ने क्या कहा भद्रम करणे भी श्रृणुयाम भद्रम देव पश्चिम अक्षयी भी उस मंत्र में दो इंद्रियों का ही नाम लिया और दो इंद्रियों का नाम लिया तो पहले कौन सी इंद्रिय का नाम लिया भद्रम करणे भी श्रुणुआम पहले कहा कि हम भद्र सोने कानों के द्वारा वह कान का ही करण इंद्रिय का पहले प्रयोग किया है बाद में नेत्र इंद्रिय का किया है और दूसरी इंद्रियों का इतना नहीं किया ऐसा नहीं है दूसरी इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे भी ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन अधिक ज्ञान आंख से और उससे अधिक स्रोत से हमें ज्ञान पैदा होता है तो आगम काल स्वाध्याय काल प्रवचन काल और साक्षात्कार। ये विवेक प्राप्ति के प्रकार हैं। एक सामान्य सा प्रकार है हम सुन लेते हैं सुन करके थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है लेकिन वो ज्ञान परिपक्व नहीं होता वो विवेक परिपक्व नहीं होता जब हम उस सुनी हुई बात को बार बार आवृत्ति करते हैं स्वाध्याय करते हैं वो ज्ञान कुछ और परिपक्व होता है और जब हम उस ज्ञान को कुछ परिपक्व करने के बाद प्रवचन में ले आते हैं दूसरे को थोड़ा सा बताने की चेष्टा होती है उस समय कुछ और परिपक्व होता है एक अध्यापक स्वयं पढ़ता है और एक अध्यापक पढ़ाता है पढ़ाते हुए वो ये न समझे कि मैं पढ़ा रहा हूँ जब ये देखेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ अर्थात पढ़ाता कम है पढ़ता ज्यादा है स्वयं जब उसने पढ़ा था इतनी जानकारी नहीं हुई थी लेकिन जिस दिन कक्षा लेने लगा पढ़ाने लगा और और ज्ञान बढ़ता चला गया ज्ञान बढ़ता चला गया इससे पता क्या लगा कि स्वयं पढ़ रहा है अभी भी तो जो प्रवचन काल है ये तीसरी स्थिति विवेक और परिपक्व होगा और इतने तक नहीं अंतिम स्थिति जो साक्षात्कार वाली है, वो विवेक पूरी तरह से परिपक्व होगा संसे रहित विवेक होगा और यही विवेक हमारे जीवन में काम आने वाला होता है ये विवेक कितने प्रकार का हो सकता है हमारा ज्ञान विवेक अभाव अभावात्मक ज्ञान भी होता है अभावात्मक ज्ञान अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर जी नहीं हैं इस परिसर में इस सरस्वती भवन में डॉक्टर धर्मवीर जी नहीं हैं तो उनके अभाव का ज्ञान हमें है ये भी एक प्रकार का ज्ञान है विवेक है इसको कहते हैं अभावात्मक ज्ञान जो भी वस्तु यहां विद्यमान नहीं है विद्यमान नहीं है उस वस्तु का हमें अभावात्मक ज्ञान है इस स्थान की दृष्टि से एक ज्ञान होता है संस्यात्मक ज्ञान संशय अर्थात निश्चय नहीं कर पा रहा कि ये व्यक्ति सुरेंद्र है या वीरेंद्र है दूर से देख लिया और संशय हो गया कि कौन हो सकता है कौन हो सकता है संशय बना हुआ है ऐसा जो ज्ञान होता है विवेक होता है इसको संशयात्मक विवेक अथवा ज्ञान कहते हैं जब वो व्यक्ति उसके निकट चला जाएगा संशय टूटेगा और निश्चयात्मक ज्ञान हो सकता है हो जाएगा वो एक होता है ब्रह्मात्मक ज्ञान भ्रम हो गया भ्रम क्या हो गया कि वीरेंद्र को सुरेंद्र ही मान लिया इसने कि ये सुरेंद्र ही है यथार्थ में तो सुरेंद्र नहीं है सुरेंद्र न होते हुए भी वो सुरेंद्र मानता है वीरेंद्र को अथवा वीरेंद्र को सुरेंद्र मानता है ये उसका भ्रम है ज्ञान तो है विवेक तो है उसको लेकिन इस ज्ञान को इस विवेक को भ्रमात्मक ज्ञान कहेंगे और अंतिम जो ज्ञान है उस विवेक का प्रकार है निश्चयात्मक ज्ञान ये निश्चयात्मक ज्ञान ही ज्ञान कहलाएगा विवेक कहलाएगा बाकी के जो विवेक हैं ज्ञान हैं, वो हमारे लिए साधक नहीं है हमारे लिए वो तीनों के तीनों बाधक हैं तो विवेक का ज्ञान का सबसे बड़ा महत्व है इसके महत्व को यदि व्यक्ति समझता है जानता है तो वो व्यक्ति विशुद्ध ज्ञान की तरफ स्वाभाविक रूप से रुचि रखेगा और रुचि रखते हुए वही उसको अच्छा लगेगा विपरीत ज्ञान की तरफ वो नहीं जाएगा और उसमें रुचि भी नहीं होगी उसकी अब हमने देखा था प्रमाता प्रमेय और प्रमाण प्रमाता हम जानने वाले हैं और प्रमेय जिसको जाना जाएगा जाना जाता है प्रमाण जो साधन है उन साधनों की चर्चा महर्षि ने की है ऋषि दयानंद जी का तीसरा समोल्लास पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश उस सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाणों की चर्चा की है ऋषि दयानंद जी ने छोटी सी पुस्तक लिखी है आर्योद्देश्य रत्नमाला जब प्रमाणों की बात करते हैं तो आठ प्रमाण स्वामी जी ने वहाँ दिए हैं और आठों में से सीमित करके महर्षि गौतम ने चार प्रमाण दिए हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये चार प्रमाण महर्षि गौतम देते हैं इन्हीं चार प्रमाणों से हम जगत के जितना भी हमें ज्ञान करना है इन्हीं चार प्रमाणों से हमें ज्ञान होता है सबसे अधिक ज्ञान का क्षेत्र जो वो मानते हैं जो ज़्यादा सहायक है वो अनुमान को मानते हैं अनुमान से हमें ज़्यादा ज्ञान होता है प्रत्यक्ष का जो दायरा है प्रत्यक्ष की सीमा सीमित है जो हमारे इंद्रियों के संपर्क में आता है इंद्रियों के संपर्क में आने वाला ही प्रत्यक्ष है वो सीमा सीमित होती है लेकिन महर्षि गौतम अनुमान की सीमा को बहुत बड़ा देख रहे हैं प्रत्यक्ष की सीमा से ज़्यादा तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण ऋषि ने लिखा है इंद्रियार्थ संकर्षोत्पन्नम ज्ञानम् प्रत्यक्ष क्या है अर्थात जो हमारी इंद्रियों के सन्निकर्ष में आता है विषय से और इंद्रिय से जो संपर्क होता है संपर्क होने के बाद जो हमारी बुद्धि बनती है जो बुद्धि बनती है वो प्रत्यक्ष है मैंने इसका स्पर्श किया लगा कि चिकना है ये एक वस्तु है ये स्पर्श इंद्रिय है इसका जब दोनों का सन्निकर्ष हुआ सन्निकर्ष हुआ तो एक बुद्धि बनी एक बुद्धि में ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये ठंडा है गर्म है चिकना है खुर्दरा है कैसा है ये जो बुद्धि बनी है इस बुद्धि को ही प्रत्यक्ष कहते हैं इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों के साथ आप घटा सकते हैं हाँ, लेकिन वो प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए ऋषि ने कहा ओ ओ होना चाहिए, किसी के द्वारा कहा हुआ नहीं होना चाहिए कोई कहे कि मैंने प्रत्यक्ष सुना है प्रत्यक्ष सुना है लेकिन देखा नहीं है प्रत्यक्ष इंद्रियों से उसने अनुभव नहीं किया है सुना है ऐसा जो सुना हुआ ज्ञान होता है सुना हुआ ज्ञान शाब्दिक कहलाता है न कि प्रत्यक्ष कहलाता दूसरा ऋषि ने लिखा है कैसा हो अव्यभिचारी अव्यभिचारी अर्थात जो खंडित न होने वाला हो ऐसा ज्ञान जो खंडित हो जाता हो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते दूर से देखा कि कोई मनुष्य खड़ा है अथवा वृक्ष टूटा हुआ उसका खूंट खड़ा है खूंट खड़ा है अथवा वृक्ष वो मनुष्य खड़ा है निश्चय कर लिया कि निश्चित रूप से मनुष्य ही है थोड़ा थोड़ा अंधेरे में ऐसा प्रतीत होता है लेकिन जैसे ही भोर हुई भोर होने के बाद प्रकाश आया प्रकाश आया तो पता लगा कि अरे ये तो मनुष्य नहीं था ये तो लकड़ी का खूंटा था लकड़ी का खूंटा था ये कैसा ज्ञान हुआ था उसको ये खंडित होने वाला ज्ञान था जो पहले ज्ञान था वो खंडित हो गया ऐसा जो खंडित होने वाला ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता दूसरा क्या लिखा आगे तीसरा और ऋषि दयान मार्सी गौतम कहते हैं वो व्यवसायत्मक हो व्यवसायात्मक अर्थात निश्चयात्मक हो संस्यात्मक न हो यदि संशय होगा सन्से वाली चीज़ होगी वो प्रत्यक्ष नहीं होगा जैसे हम देख लेते हैं दूर से वो जब आप बस से चलते होंगे सड़क के ऊपर गर्मी में ऐसा लगता है कि दूर बारिश हुई है बारिश का पानी खड़ा हुआ है सड़क के ऊपर जिसको मृग मिर्चिका कहते हैं धूल में राजस्थान के रेत में दूर से ऐसा लगता है कि तालाब भरा पड़ा है पानी है तो ये जो ज्ञान होना कि बालू है अथवा रेत है बालू है अथवा रेत है ऐसा संशय बना हुआ है ये संस्यात्मक ज्ञान भी प्रत्यक्ष में नहीं आएगा तो ये प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है जिस जिस इंद्रिय से अर्थ का सन्निकर्ष होगा वस्तु का सन्निकर्ष होगा वैसा वैसा हमें ज्ञान होगा और जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं अगला प्रमाण ऋषि ने लिखा है अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण तीन प्रकार का होता है सूत्र लिखा है अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम तत्पूर्वकम तत्पूर्वकम अर्थात पूर्व में प्रत्यक्ष आ चुका है प्रत्यक्ष पूर्वक ये अनुमान होता है किसी वस्तु का यदि हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ है और बिना प्रत्यक्ष के हम कह दें कि मुझे ऐसा अनुमान है कि ऐसा ऐसा है उसको अनुमान नहीं कहते जैसे किसी ने हाथी देखा था हाथी देखा मोटे मोटे पैर थे लंबे लंबे कान थे छोटी पूँछ थी लेकिन वो भी उतार जैसी पूछ उसके बाल जो हैं बड़े कड़े होते हैं तार जैसे लंबी सूड होती है सारा उसने हाथी का देख लिया था हाथी का पूरा विवेचन कर लिया कि इतने मोटे पैरों वाला ऐसे सूंड वाला ऐसा ऐसा हाथी होता है उसने प्रत्यक्ष देख रखा था लेकिन एक दिन क्या देखते हैं कि पूरा हाथी तो नहीं दिख रहा हाथी का केवल एक अंग दिख रहा है एक अंग उस अंग को आप पाव ले सकते हैं सूड ले सकते हैं कान ले सकते हैं पूरा हाथी नहीं दिख रहा लेकिन एक अंग दिख रहा है एक अंग के देखने के बाद पूरे अंगी का ज्ञान कर लेना इसको अनुमान कहते हैं अर्थात एक पांव देखा था पांव देखते ही पूरे उस द्रव्य का ज्ञान कर लिया कि ये हाथी है हाथी हो सकता है ये जो ज्ञान हुआ है ये अनुमान प्रमाण कहलाता है और अनुमान प्रमाण ऋषि ने तीन प्रकार का लिखा है पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्ट तीन प्रकार का अनुमान है पूर्ववत पूर्ववत अर्थात कार्य को देख करके कारण का ज्ञान कर लेना ज्ञान हो जाना ये पूर्ववत अनुमान कहलाता है हमने कार्य देखा कार्य देखने के बाद कारण का ज्ञान कर लिया ज्ञान कर लिया तो ये पूर्ववत अनुमान होगा जैसे बच्चों को देख कर के माता पिता का अनुमान कर सकते हैं बच्चों को कार्य रूप में देखिए और उसके माता पिता का अनुमान कर लीजिए वर्षा हुई है वर्षा हुई है तो वर्षा कब होती है कारण देखा कार्य देखा कारण बादल मिलेगा नदी में बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है और पानी भी साफ सुथरा नहीं है रेतीला पानी है हमने कार्य देखा कि ऐसा ऐसा पानी आ रहा है अनुमान कर लेंगे कि निश्चित रूप से ऊपर वर्षा हुई होगी पूर्ववत कार्य को देख करके कारण का ज्ञान कर लेना ये पूर्ववत्त अनुमान कहलाता है दूसरा लिखा शेषवत अर्थात कार्य को देख करके नहीं कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर लेना पहले में था कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना दूसरे में है कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना जैसे बादल छाए हुए हैं बादल छाए हुए हैं अभी वर्षा तो नहीं हुई है लेकिन कारण दिख गया कारण दिख गया तो कार्य का हम अनुमान लगा लेते हैं लगा सकते हैं कि वर्षा होगी तीसरा लिखा ऋषि ने सामान्य तो दृष्ट सामान्य तो दृष्ट अर्थात सामान्य गतिविधियाँ देख करके अनुमान कर लेना एक व्यक्ति अजमेर में देखा था हमने दो चार दिन के बाद दिल्ली में मिला वो दिल्ली में मिला तो हमने चलते हुए तो उसको देखा नहीं था ट्रेन में बैठे हुए तो नहीं देखा था लेकिन फिर भी हम अनुमान क्या कर लेते हैं कि ये अजमेर से जो दिल्ली आया है या तो किसी साधन से आया अथवा चलकर करके आया है उसकी गति का अनुमान हम कर लेते हैं ये सामान्य तो दृष्ट है सामान्य बातें जो होती हैं उन सामान्य बातों से हम ज्ञान कर लिया करते हैं इसको सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहते हैं तीसरा प्रमाण ऋषि ने लिखा है अनुमान का हम बहुत सारा पदे पदे व्यवहार में प्रयोग करते रहते हैं देखते होंगे आवाज़ सुनी बाहर थे आपने देखा ही नहीं लेकिन आवाज़ सुनी आवाज़ सुन करके अनुमान क्या हो गया फलाना व्यक्ति आ रहा है आवाज़ से अनुमान आहट से भी अनुमान कर लेते हैं कि किसकी चाल है पैरों से जैसे हाथी वाला प्राय करके जब यजशाला में मैं बैठता हूं ब्रह्मचारी जब वो समीधा डालने के लिए आते हैं उनके पैर पैर दिखते हो पैर देखकर के ही पता लग जाता है कि कौन सा ब्रह्मचारी खड़ा हुआ है पदे पदे हम अनुमान का प्रयोग करते रहते हैं दैनिक जीवन में तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण उपमान प्रमाण के विषय में ऋषि ने लिखा प्रसिद्ध साधर्म्यात साधनम उपमानम प्रसिद्ध साधर्म्य से कोई दो वस्तुएं हैं दो वस्तुओं में से दोनों में कुछ विशेष साधर्म्य है दोनों में वो गुण विद्यमान है वो जो दो दोनों में गुण विद्यमान है यदि दूसरी वस्तु का हमें ज्ञान करवाना है तो दोनों के वो गुण लेंगे और गुण लेकर के बताएंगे कि भैया इस गुण जैसा उस इस, इस वस्तु में जो गुण है वैसा ही आपको वहां मिलेगा वहां मिलेगा जब हम उस वस्तु को देखते हैं तो ज्ञान कर लेते हैं कि ये वही चीज है प्रसिद्ध उदाहरण क्या देते हैं गाय और नील गाय का देते हैं किसी ने जंगली गाय ने देखी हो नील गाय ने देखी हो तो इस गाय को दिखा देते हैं और कह देते हैं कि भैया इस गाय जैसी नील गाय होती है अर्थात जैसे इसके ये गलकम्बल होता है थोड़ा सा लटकी हुई खाल होती है उसके भी थोड़ी लटकी हुई खाल होती है तो ऐसे एक दोनों में एक जैसा गुण दिखा करके साधर्म्य दिखा करके उस वस्तु का ज्ञान करवा देना ये उपमान होता है और भी कई सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं वैद्य लोग एक जड़ी बूटी दिखा देते हैं और कहते हैं कि इस जैसी जड़ी बूटी आपको जंगल में मिलेगी उस पहले वाली जड़ी बूटी वो दोनों एक नहीं है अलग अलग हैं लेकिन उसके रंग रूप आकार पत्तियां देख करके दूसरी जड़ी बूटी का जो ज्ञान हो जाता है इसको उपमान कहते हैं और इस उपमान प्रमाण में मुख्यता क्या होती है मुख्यता ये होती है कि जिस वस्तु का हमने ज्ञान किया है उसका संज्ञा संजी का संबंध करवा देता है अर्थात नाम और उस वस्तु का संबंध जो होता है ये उपमान करता है मुख्य रूप से जैसे किसी ने नील गाय तो देखी नहीं थी नाम सुन लिया वस्तु नहीं देखी थी केवल नाम सुना था और उसको बता दिया इस गाय जैसी होती है जंगल में जाता है वो वो प्राणी दिखता है प्राणी दिखता है तो जो इसने नील गाय नाम सुना था इस नाम का और उस वस्तु का संबंध हो गया ये संबंध होना ही उपमान प्रमाण है उपमान प्रमाण इतना काम करता है थोड़ा कठिन विषय है शायद समझ में भी कुछ कुछ आ रहा होगा क्योंकि द्वितीय स्तर है आपका द्वितीय स्तर में कठिनाई तो आएगी प्रथम स्तर के बहुत सारे शिविर आप कर चुके हैं फिर भी समझने का प्रयत्न करते रहिए चौथा जो प्रमाण है उस प्रमाण को ऋषि ने शब्द प्रमाण कहा है और शब्द प्रमाण की परिभाषा देते हुए आपदेश तो शब्द ऋषि ने लिखा कि जो आप है उसका जो वचन है उसको शब्द कहते हैं आप सबसे बड़ा जो आप है वो परमेश्वर है परमेश्वर से बढ़ करके आप नहीं होगा और उसके बाद के जो आप हैं आप वे हैं जिन्होंने अपने चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर दिया है जिनके अंदर रजोगुण तमोगुण नहीं है अर्थात न तो राग है राग तमोगुण का द्योतक है द्वेष रजोगुण का द्योतक है जिनके अंदर रजोगुण और तमोगुण नहीं है अर्थात राग द्वेष को जिन्होंने अपने अंतकर्ण से दूर कर दिया है और जो सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हैं उनको आप्त कहते हैं ऐसे जो आप होते हैं उनका जो वचन होगा उसको आप शब्द प्रमाण कह सकते हैं शब्द प्रमाण वो कहलाएगा सामान्य रूप से वो तो आप है ही ऋषि ने सामान्य और उससे भी निम्न व्यक्ति को भी इस कोटि में रखा है कि उसका भी प्रमाण हो सकता है जैसे कोई राक्षस व्यक्ति भी क्यों न हो यदि वो अपने विषय में ज्ञान रखता है और उस विषय का हमें पता करवा रहा है अपने उतने विषय में वो भी आपत कहलाएगा एक साधारण व्यक्ति गांव का व्यक्ति न तो उसके अंदर से राग द्वेष खत्म हुए हैं न वो सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता है जो मुख्य रूप से आप्त की परिभाषा है वो आप की परिभाषा तो उसमें नहीं घट रही लेकिन फिर भी उसका जो विषय है अपने विषय में वो आप कहे कहलाएगा ये मार्सी गौतम की बात है वात्सायन भाष्य किया उ, उनके सूत्रों के ऊपर उनकी बातें हैं किसान को पता है कि कितना कितने खेत में कितना वो अन्न बीज डाला जा सकता है डाला जाता है वो जो बताएगा कि भैया इतनी जमीन के अंदर इतना बीज डाला जाता है तो उसका ये शब्द प्रमाण होगा इतने विषय में वो भी आपत है, तो ये शब्द प्रमाण का विषय भी बहुत लंबा चौड़ा है इन चार प्रमाणों से हम विवेक करते हैं ये चार प्रमाण क्या हैं? साधन हैं साधन हैं, और जब हम इन प्रमाणों को जान जानने लगते हैं प्रमाणों को जानने लगते हैं तब ये प्रमाण भी क्या बन जाएंगे ये साधन भी साध्य बन जाएंगे प्रमेय बन जाएंगे अर्थात जब जब हम जिस जिस चीज़ को जानना चाहते हैं जान रहे होते हैं तब तब उस, -उस समय वो वो चीज़ वो वो वस्तु प्रमेय होती है कभी हम प्रमा प्रमाता बनते हैं कभी हम प्रमेय बनते हैं कभी हमारी आंख प्रमाण बनती है और जब हम आंख को ही जान रहे होते हैं जानना चाहते हैं तब ये प्रमाण न होकर के प्रमेय बन जाती है तो मुख्य रूप से चार बातें हमारे सामने आई एक प्रमाता है जो जानने वाला है दूसरा प्रमाण है जिसके द्वारा जाना जाता है तीसरा प्रमेय है जिसको जानते हैं चौथा प्रमिति अथवा प्रमा है जो हमें विवेक ज्ञान हुआ है वो ये चारों बातें आने के बाद हमें विवेक किस किस का करना है बात यहाँ आएगी मुख्य रूप से हमने देखा शिविरों में आपने सुना ही है ईश्वर जीव प्रकृति ईश्वर जीव प्रकृति तीन का हमें विवेक करना है इन्हीं से हमारा गुजारा चल जाएगा काम चल जाएगा ज्यादा की आवश्यकता नहीं है इसी को साधारण भाषा में अनेक बार आपके सामने बोला यह वह और मैं यह वह और मैं यह माने जो हमें दिखता है ये संसार ये प्रकृति वह वह माने जो हमें नहीं दिख रहा अभी परमात्मा और मैं माने स्वयं जीवात्मा तो ये तीनों ईश्वर जीव प्रकृति यह वह मैं यदि व्यक्ति इनको जानने के लिए तत्पर हो जाता है किसी विद्वान से सुना था जो मुमुक्ष व्यक्ति होता है किसी से मिलने की अंदर से अत्यंत चाह रखता है उसके अंदर से दूरी देरी और मजबूरी सब की सब खत्म हो जाएंगी न दूरी रहेगी न देरी रहेगी न मजबूरी रहेगी जिसके अंदर अत्यंत चाह है मोक्ष भाव है वो मजबूरियां नहीं गिनाएगा कि मेरी तो ये मजबूरी है बहाने बाजी खत्म हो जाती है और वो समय भी नहीं लगाता देरी भी नहीं लगाता कि मैं एक साल बाद उपासना शुरू करूंगा मैं एक साल के बाद ये स्वाध्याय करना शुरू करूंगा उसकी दूरियां भी खत्म हो जाती हैं, जैसे ही अंदर से चाह जगी है चाह जगी है तो उसी समय वो अपने इस क्रियाकलाप में लग जाएगा और देरी भी नहीं लगाता दूरी देरी और मजबूरियां उसकी खत्म हो जाती हैं। जो विवेक प्राप्त करना चाहता है जिसके अंदर मुमुक्ष भाव आ जाता है तो हमें जानना क्या क्या है जानना तीन चीजें हैं इनका थोड़ा सा विस्तार करके चलेंगे महर्षि गौतम के अनुसार बारह प्रमेय गिनाए हैं उन बारह प्रमेयों के ऊपर बारह चीजों के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा इन आगे आने वाले छः दिनों में करेंगे बारह प्रमेय हैं उनके नाम मैं बोल देता हूँ पहला प्रमेय है आत्मा दूसरा प्रमेय है शरीर आत्मा दूसरा शरीर देह ये शरीर आत्मा शरीर इंद्रिय तीसरा इंद्रिय चौथा अर्थ अर्थ मानी विषय जो विषय है वो अर्थ चौथा अर्थ है पांचवा बुद्धि बुद्धि छठा मन सात्मा प्रवृत्ति प्रवृत्ति अगला दोष दोष जो हम दोष करते हैं अपराध करते हैं दोष इससे अगला है प्रत्यय भाव प्रेत्य प्रत्य भाव हमारे यहां बोर्ड नहीं है निख देता प्रत्य भाव प्रत्य भाव कहते हैं पुनर्जन्म को अभी हमारा शरीर चल रहा है ये शरीर छुटेगा दूसरा शरीर मिलेगा दूसरा जन्म होगा यह भी जानने की चीज है भाव। अगला है फल फल हम जो कर्म करते हैं कर्म करते हैं तो किस कर्म का कब कैसे कहा फल मिलता है किस रूप में मिलता है फल अगला है दुख दुखों को भी हमें जानना होता है कि दुख क्या है कब होते हैं कितनी मात्रा में होते हैं दुख तो हमें इतना सा दिया था लेकिन हमने उस दुख इतने से दुख को इतना बड़ा बना लिया प्राय करके दुख बहुत छोटा होता है अटपट ऐसा लगेगा लेकिन बिल्कुल सैद्धांतिक दृष्टि से देखेंगे दुख बहुत थोड़ा होता है लेकिन हम अपनी अज्ञानता से उस दुख को बहुत बड़ा बना लेते हैं एक व्यक्ति ऋषि दयानंद जी को गाली दे रहा है और एक व्यक्ति मेरे जैसे को गाली दे रहा है और गाली दोनों को एक ही जैसी दी है गाली दी है तो ऋषि दयानंद जी जैसा व्यक्ति गाली दी और शायद प्रभावित ही न होवे और प्रभावित होवे दुख तो आया लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दुख हुआ और मेरे जैसे को भी वही गाली दी थी गाली दी थी तो तीन दिन तक तनाव में रहा कि इसने बोल कैसे दिया ये जो तनाव बना रहा तीन दिन तक वो दुख तो इतना सा था हमने अपनी अज्ञानता से उसको इतना बड़ा पहाड़ जैसा बना करके सिर पर रख लिया तो दुख अगला प्रमेय है अपवर्ग अपवर्ग इसी को दूसरे शब्द के दृष्टि से देखेंगे मोक्ष अपवर्ग तो ये बारह प्रमेय हैं इन बारह प्रमेयों के ऊपर चर्चा करेंगे मैं दोबारा इनकी आवृत्ति करता हूँ आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति, प्रवृत्तिष प्रत्यव फल दुख और अपवर्ग ये बार हैं इन बारों की विवेचना हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे विस्तार से जितना भी होगा उतना आगे आने वाले दिनों में करेंगे एक निश्चय जरूर रखिएगा यहाँ आत्मा शब्द दिया है आत्मा दिया है तो कोई ये न कहे कि परमात्मा नहीं दिया केवल आत्मा को ही जान लो मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है इस आत्मा से दोनों का ग्रहण करना होता है परमात्मा और आत्मा दोनों का हो जाएगा ऋषि दयानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास लिखा है उस प्रथम समुल्लास में लगभग 108 नाम लिखे हैं और परमात्मा का एक नाम उन 108 नामों में आत्मा भी दिया है अत सातत्य गमने धातु दे करके आत्मा भी परमात्मा का एक नाम है उस आधार पर इस आत्मा शब्द से दोनों का ग्रहण हो जाएगा आत्मा और परमात्मा इन दोनों के विषय में और आगे जो दूसरे हैं इन सब के विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा आगे आने वाले दिनों में करेंगे आपका समय पूरा हुआ इस कक्षा का इस कक्षा को यही विराम देते हैं एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। करें okay. ओ... अगली कक्षा सांख्य दर्शन